शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मृति अनुध्याय में स्वामी सत्यकामानंद कामानंद महापुरुष के श्रीमुख की बात प्रत्यक्ष रूप से सुनने का सुयोग और सौभाग्य मेरे जीवन में अधिक नहीं हुआ है जिस समय मेरी अवस्था लगभग दस वर्ष की थी उसी समय उनके पुण्य चरित्र का मौन प्रभाव मेरे ऊपर प्रथम पड़ा था उन्नीस ईस्वी की प्रारंभ में महापुरुष और स्वामी अभेदानंद जी जब पूर्वी बंगाल में भ्रमण के लिए गए थे उस समय उन दोनों को एक साथ मैमन सिंह शहर की दुर्गाबाड़ी में आयोजित एक जनसभा में मैंने देखा था सामने अभेदानंद जी के अंग्रेजी भाषण के कुछ कुछ अंश अभी भी मुझे स्मरण है श्री महापुरुष ने उस सभा में कुछ कहा था या नहीं मुझे याद नहीं है किंतु उनकी प्रशांत सौम्य मूर्ति की प्रभा का यथेष्ट प्रभाव हम लोगों पर पड़ा था मेरे जीवन में तो उनका आध्यात्मिक प्रभाव अनजान में उसी समय से आरंभ हो गया था उस घटना के आठ वर्ष बाद ही महापुरुष जी को दीक्षा गुरु के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया 1930 सौ ईस्वी के एक शुभ प्रातः काल के समय जहां तक याद है श्री श्री ठाकुर के जन्मोत्सव के कुछ दिनों बाद ही दीक्षार्थी होकर मैं बेलूर मठ में पूज्य महापुरुष जी के चिचरणों के पास उपस्थित हुआ पहले इस विषय का कोई समाचार मठ में न भेजकर ही मैं आ गया था दीक्षा बहुत सहज में ही हो गई महापुरुष महाराज ने दीक्षा के समय प्राण स्पर्शी भाषा में जिन बातों को कहा था उनका भाव गांीर्य भाषा में व्यक्त करना संभव है उन अमूल्य बातों का भावार्थ याद आता है श्री भगवान का प्रेम समस्त प्रकृति में उद्भाषित हो है आकाश वायु नदी प्रवाह आदि में उन्हीं की परम वार्ता पाकर हम धन्य होते हैं उस परम शुभ लक्षण शुभ क्षण ही की आनंदमय स्मृति से मेरा अंतर भरा हुआ है बचपन से ही मेरे मन में निराकार की ओर झुकाव था महापुरुष जी ने दीक्षा के बाद उसी भाव से मुझे उपदेश दिया था बेलुल मठ में मैंने श्री महापुरुष जी का पुण्य सान्निध्य लाभ 1928 सौ से उन्नीस सौ तक किया था 1928 सौ अट्ठाईस ईस्वी में रामकृष्ण मिशन कलकत्ता विद्यार्थी भवन में मैं प्रथम वर्ष श्रेणी के छात्र रूप से आश्रय प्राप्त हुआ था विद्यार्थी भवन के छात्र लोग दल बांधकर या दो एक करके बेलूर मठ आते थे मैं भी उसी तरह आता था मैं मठ के मंदिर आदि का जिस प्रकार दर्शन और प्रणाम करता था उसी प्रकार मठ के जीवित देवता भी देवताश्री महापुरुष जी को भी दर्शन और प्रणाम निवेदित करता था उनकी शांत मौन मूर्ति देखकर हृदय भर जाता था उत्सव के दिन हम लोग प्रायः दल बांधकर विद्यार्थी भवन से आते थे और नाना प्रकार के काम में लग जाते थे किंतु मेरे मन में महापुरुष जी के कमरे के प्रति विशेष आकर्षण था महापुरुष जी के शुभाशीष पूर्ण दृष्टि के अतिरिक्त उनके सेवकों के स्नेहपूर्ण आते प्रसाद लाभ भी एक कारण था एक उत्सव के दिन मुझे महापुरुष जी के कमरे के प्रवेश मार्ग में पहरा देने का काम काम मिला था। वह संभवतः मैंने ही खोज कर ले लिया था इसी तरह एक दूसरे उत्सव के दिन मैं महापुरुष जी को प्रणाम कर खड़ा हुआ तो उसके श्रीमुख से स्नेहपूर्ण वाणी निकल आई जाओ वीर जाओ जाकर खूब काम करो कहना न होगा कि उनके श्रीमुख की उन बातों से मुझे आत्मविश्वास तथा उत्साह मिला था महापुरुष जी का कमरा हमारे लिए पुण्य स्मृति में बना हुआ है उसे देखते ही पुरानी बातें याद आती है और एक घटना याद आती है 1931 सौ ईस्वी में कुछ दिन बेलूर मठ में मैं रह रहा था एक दिन महापुरुष जी अपनी खाट पर बैठे थे मैं एकाएक आकर उन्हें प्रणाम करके फर्श पर बैठ गया मेरे मन में आसन के विषय में एक द्वंद्व चल रहा था उद्देश्य था आसन ठीक हो रहा है या नहीं उन्हें दिखा लेना पद्मासन में बैठकर दृष्टि नाक के ऊपर रखकर मैं अकड़ कर स्थिर रह गया महापुरुषी ने देखकर कहा इतना कड़ा नहीं और भी सहज और कोमल भाव से बैठना होता है पीछे की ओर चेढ़ा न होकर सामने की ओर कुछ झुकना होता है दृष्टि अधखुली अवस्था में नीचे की ओर पैरों के सामने रखनी चाहिए विश्व विश्वविजय स्वामी विवेकानंद के सब गुरु भाई एक एक दिक्पाल हैं स्वयं महमने प्रतिष्ठित है गुरु भाइयों में एक एक के भीतर श्री श्री ठाकुर के विराट और गंभीर भावों का एक एक पहलू खिल उठा था वे सभी हमारे लिए गुरु रूप तथा समान भाव से पूजनीय है स्थूल देह में उनमें से जिन जिनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके हर एक के वैशिष्ट से मैं मुग्ध हुआ हूँ पूज बात महाराज जी का पुण्य स्पर्श मैंने गंभीर भाव से पाया है तथा अनेक बार उनके दर्शन का सौभाग्य भी हुआ है महापुरुष जी का शिवानंद नाम बहुत ही सार्थक है वे आशुतो शिव के ही मूर्त विग्रह थे स्वस्थ या अस्वस्थ सभी अवस्थाओं में वे सदा ही आनंदमय थे आज मानस दृष्टि में जब उनकी प्रशांत प्रतीक्षवि उद्भासित होती है तो उनकी अभयवाणी की झंकार सुनता हूँ शांतम शिवम अद्वैतम चिदानंद रूप शिवो शिवोहम